प्रश्न उत्तर माला वेदांत जिज्ञासा बृहदारण्य उपनिषद में एक प्रकरण में हिरण्यगर्भ को संसारी जीव कहा गया है और उसमें हेतु दिया है कि उस उसका असना पिपासा भूख प्यास से ग्रस्त होना परंतु वेदों में अनेक जगह हिरण्यगर्भ की उपासनाएं कही गई है इससे लगता है कि वह ईश्वर कोटि में है उसे क्या माने ईश्वर या जीव समाधान वृदारण्य उपनिषद के जिस प्रसंग में हिरण्यगर्भ को जीव कहा गया है वह यहाँ की व्यक्ति की दृष्टि से कहा है हमारा सूक्ष्म शरीर उसी का अंशभूत है और हम सभी जीव असना या पिपासा से ग्रस्त हैं इस अंश दृष्टि को लेकर उसे जीव कह दिया गया है जो हिरण्यगर्भ देवता है वह असना या पिपासा से ग्रस्त नहीं है वैदिक वांग्मय में हिरण्य में बड़ा ऐश्वर्य किसी का नहीं है वह सत्य काम सत्य संकल्प है तो वह भूख प्यास से ग्रस्त कैसे होगा वेदों के अनुसार ईश्वर आत्मा है उसका शासन तो शक्ति रूप से अंतर्यामी रूप से ही संभव है प्रगट शासन तो अभिव्यक्त दशा में ही होगा ईश्वर की प्रथम अभिव्यक्ति हिरण्यगर्भ है इसलिए शासक भी वही हुआ ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति दोनों का सर्वोत्कृष्ट प्रागट्य हिरण्य गर्भ में ही है वही सर्व देवतात्मा है सारे देवता उसके अंगभूत हैं वैदिक दृष्टि से विचार करने पर तो शिव विष्णु आदि रूप भी हिरण्य गर्भ ही धारण करता है पुराणों में शिव विष्णु आदि को सीधे ईश्वर का सोपाधिक रूप बताया जाता है पर यह वर्णन मात्र का अंतर है सात्विक नहीं ईश्वर का सगुण साकार रूप हिरण्य है और पुराणों के विष्णु शिव आदि भी सगुण साकार ही हैं इसलिए कह सकते हैं कि ये हिरण्य के ही रूप हैं दूसरी बात समझना चाहिए कि वेदांत का तात्पर्य एक अद्वितीय ब्रह्म को सिद्ध करने में है इसलिए इन वर्णनों में कोई विरोध नहीं समझना चाहिए हिरण्य की अनेक उपासनाओं का उपनिषदों में वर्णन है उपासना ईश्वर की होती है जीव की नहीं इसलिए हिरण्य को जीव नहीं अपितु ईश्वर कोटि में ही मानना चाहिए जिज्ञासा कठोपनिषद का एक मंत्र है अस विसृंसमान शरीरस्थस देहाद विमुच्यमान किमत्र परिशुष्यते कठोपनिषद इस मंत्र में देही अर्थात आत्मा का शरीर से निकलना कहा गया है आत्मा व्यापक है तो उसका निकलना या कहीं जाना कैसे संभव होगा समाधान शास्त्रों में आत्मा शब्द अनेक अर्थों में प्रयोग किया जाता है कहीं शरीर के लिए कहीं मन के लिए कहीं जीव के लिए और कहीं परमात्मा के लिए भी आत्मा शब्द का प्रयोग दिखता है कठोपनिषद में यमराज ने नचकेता को बताया कि जब व्यक्ति शरीर का शरीर मरता हुआ दिखता है तब यह तो निश्चित है कि उसमें से कुछ अलग हो जाता है क्योंकि मृत शरीर में चेतनता नहीं रहती चेतनता के दो लक्षण हैं प्राण का चलना और ज्ञान का होना ये दोनों ही मृत शरीर में नहीं रहते जब हम कहते हैं कि बल्ब फ्यूज हो गया तो इसका अर्थ यही है कि विद्युत गत प्रकाश को अभिव्यक्त करने की उसकी शक्ति खत्म हो गई उसका विद्युत से संबंध टूट गया इसी प्रकार जब शरीर मृतक होता है तब कोई संबंध तो उसका टूटता है तभी ज्ञान और प्राणन क्रियाएं नहीं होती ऐसा विचार करने पर जैसे बल्ब से विद्युत अलग है ऐसे ही स्थूल शरीर से जीवात्मा पृथक सिद्ध हो जाता है सूक्ष्म शरीर रूपी उपाधि को लेकर व्यापक आत्मा की जीवात्मा संज्ञा होती है जीवात्मा में दो विभाग हैं एक उपाधि विभाग और अर्थात कारण सहित सूक्ष्म शरीर और दूसरा अधिष्ठान विभाग अर्थात व्यापक चेतन जब कहते हैं कि शरीर से आत्मा निकल गया तो इसका अर्थ यही है कि सूक्ष्म शरीर इसमें से निकल जाता है ऐसा होने पर इसमें जो चेतनता मालूम पड़ रही थी जो जीव भाव था वह भी इससे पृथक हो जाता है इस मंत्र में भी सूक्ष्म शरीर उपाधि वाले जीवात्मा का ही शरीर से निकलना कहा गया है व्यापक आत्मा का नहीं